महाभारत पर्व सततमो द्विपंचाशदतमोध्याय दुर्योधन और कर्ण की बातचीत तथा पुनः युद्ध का आरंभ संजय उवाच ततो दुर्योधनो राजा द्रोणे न प्रचोद अमर सवन्नो युद्धा मनोदे संजय कहते हैं राजन तदन त्रोणाचार्य से इस प्रकार प्रेरित हो अमरस में भरे हुए राजा दुर्योधन ने मन ही मन युद्ध करने का ही निश्चय किया अब्रवीत तदाक पुत्रो दुर्योधन स्तब पश्य कृष्ण सहायन पांडवे न किटिना आचार्य अहितूहम भिवा देव सुदुर्भित तव तो च उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा कर्ण देखो श्री कृष्ण सहित पुत्र अर्जुन ने आचार्य द्वारा निर्मित व्यूह को जिसका भेदन करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था भेद कर तुम्हारे और महाराज द्रोण के युद्ध में तत्पर रहते हुए भी मुख्य मुख्य योद्धाओं के देखते देखते को मार गिराया है। प्रवरा पार्थे निके न सिंह ने वे तर मृगा राधानंदन देखो जैसे सिंह दूसरे वन्य पशुओं का संहार कर डालता है उसे प्रकार एकमात्र कुंती कुमार अर्जुन द्वारा मारे गए ये भूमंडल के श्रेष्ठ भूपाल युद्ध भूमि में पड़े हैं मम व्याय छाण से द्रोणस महात्म अल्पावशेषम सैन्य में कृत सक्रात्म जैन मेरे और महात्मा द्रोण के परिश्रम पूर्वक युद्ध करते रहने पर भी इंद्रपुत्र अर्जुन ने मेरी सेना को अल्प मात्रा में ही जीवित छोड़ा है अधिकांश सेना को तो मार ही डाला है कथम नि द्रोणस्य युदाल भिद्या सुदुर्भिदम व्योहत प्रतिज्ञा जागता युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी चेष्टा करते तो प्रयत्न करने पर भी वे सम्रांगण में उस दुर्भेद्य व्यूह को कैसे तोड़ सकते थे सिंधुराज को मारकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए पश्चि राधे पृथ्वी शान पृथिव्या बहुम पार्थे अन महेन्द्रोपम अविक्रमान राधाकुमार कुमार संग्राम भूमि पार्थ के मारे और पृथ्वी पर गिराए हुए इन बहुसंख्यक भूपतियों को देख देखो ये सब के सब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे वीर यदि भगवान द्रोणाचार्य पूरा प्रयत्न करके उन्हें व्यूह में नहीं घूम घुसने देना चाहते तो वे उस दुर्भेद्य व्यूह को कैसे तोड़ सकते थे दहिना नित्यम शत्रुअ शत्रुसूदन किन्तु अर्जुन तो महात्मा आचार्य द्रोण को सदा ही परम प्रिय है इसलिए उन्होंने युद्ध के बिना ही उन्हें व्यू में घुसने का मार्ग दे दिया प्रादात भई शत्रु को संताप देने वाले द्रोणाचार्य ने सिंधुराज को अभेदान देकर भी किरेट अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया देखो मुझ में कितनी गुण हीनता है यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो यह इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता जय द्रथो जय वि गो गृहा क्षा के लिए घर की ओर पधार रहे थे परंतु मुझ अधम ने ही द्रोणाचार्य से अभय पाकर उन्हें रोक लिया रक्षा में सैंधव युद्धे नैनम प्राप्त मम सह विनाशायुद्ध विप्रेण सहधव मैं युद्ध में सिंधराज की रक्षा करूंगा अर्जुन उसे नहीं पा सकेंगे ऐसा कहकर इस ब्राह्मण ने मेरी सेना का संघार कराने के लिए सिंधराज को रोक लिया तस्य ते मंद भाग्य सयुगे हत्या हतो राजा जयद्रथ युद्ध में प्रयत्न करने पर भी मुझ भाग्य हीन की सारी सेनाएं नष्ट हो गयी और राजा जयद्रथ भी मार डाले गए पार्थ सर्वे सर्वेम क्षय कर्ण इन सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ योद्धाओं को देखो ये सबके सब अर्जुन के नाम से अंकित बाणों द्वारा जम पहुंचाए गए हैं कथ में योद्धा देखते ही रह गए और युद्ध स्तर में एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने मेरे इन सहस्रो योद्धाओं तथा सिंधुराज राज जद्रथ को भी मार डाला यह कैसे संभव हुआ श्यताम दुरात्म न आज युद्ध में हम दुरात्माओं के देखते देखते मेरे चित्रसेन आदि भाई भीमसेन से भिड़कर नष्ट हो गए कर्ण आचर आचार्य मा विगर् शक्या त्यक् जीवित महात्म कर्ण बोला भाई तुम आचार्य की निंदा न करो वह ब्राह्मण तो अपने बल शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध करता है समने प्रविष्ट श्वेतवाहन नात्रोष आचार्य कथन यदि स्वेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए तो इसमें किसी प्रकार आचार्य का कोई सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दोष नहीं है कृति दक्षो कृतास्त्रो कृताश्रो दिव्याुक्त रखम वादर्लक्षण कृष्णन चृहीता अभेद्य अभेद कवचावृत गाड़ीव दिव्यं धनुराधा विर्जान प्रबरसंदशितादर्जुन भयाद्रोड़म उपपन्न हिस्स अर्जुन अस्त्र विद्या के के विद्वान दक्ष से से से संपन्न संपन्न अनेक दिव्यास्त्रों दिव्यास्त्रों ज्ञाता और पूर्वक पराक्रम करने वाले हैं। वे से संपन्न एवं भानर उपलक्षित रथ पर बैठे हुए थे श्री कृष्ण ने उनके घोड़ों की बागडोल ले रखी थी वे अभेद कवच से सुरक्षित थे उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान है ही ऐसी दशा में पराक्रमी अर्जुन कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य गणीव धनुष को लेकर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए यदि वहां आचार्य द्रोण को लांघ गए तो वह उनके योग्य ही कर्म था आचार्य राजन शीघ्र तथा क्षम बाहूयाम अचे अशक्तस्तुराधिप राजन नरेश्वर आचार्य द्रोण अब बूढ़े हुए वे शीघ्रता पूर्वक चलने भी असमर्थ भुजाओं द्वारा परिश्रम पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा में अब उनकी शक्ति उतनी काम नहीं देती है तेन अभ्यक्रांत श्वेता स्व कृष्ण सारथी तस् हेतु इसीलिए श्री कृष्ण जिनकी सारथी है ाहन अर्जुन द्रोणाचार्य को लांग गए यही कारण है कि मैं इसमें हैचार्य का दोष नहीं देख रहा पांडवान मृदे तथा अच्छा प्रवेश श्वेत वाहन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अस्त्रवेदता होने पर भी द्रोण युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते तभी तो उन्हें लांग कर श्वेत वहां अर्जुन ज्योह में घुस गए भाव युद्ध मान नो नि दैवत्र परम स्मृतम सुयोधन देव के विधान में कहीं कोई उलटफेर नहीं हो सकता यह मेरी मान्यता है क्योंकि हम लोग संपूर्ण शक्ति लगा युद्ध कर रहे थे तो भी रणभूमि में सिंधुराज मारे गए इस विषय में देव प्रारब्ध को ही प्रधान माना गया है परम युवता हवास्माक पश्चात करो सतम चेष्टमान धृट्या सम्रांगण में तुम्हारे साथ हम लोग भी विजय के लिए महान प्रयत्न करते हैं निक, निक कपट तथा पराक्रम द्वारा भी सदा विजय की चेष्टा में लगे रहते हैं तो भी दैव हमारे पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे ढके लेता है दैवो उपश्रेष्ट पुरुषो यम कुरते कृतम कृतम ही तत्कर्म दैव एन अभिनपात दैव या दुर्भाग्य का मारा हुआ पुरुष कहीं जो भी कर्म करता है उसके किए हुए प्रत्येक कर्म को दैव उलट देता है यत यतव्यम मनुष्येण व्यवसायता सदा तत्कार्यम अभि संकेण सिद्धे दैव प्रतिष्ठिता मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर निःशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए परंतु उसके सिद्धि देव के ही अधीन है नृकृत्या वंचिता पार्थियोग भारत दुगृहे चापे दूते चा पर राजनीति व्यपाश्रि प्रता काननम विनिपातितम् भारत हम लोगों ने कपट करके कुंती कुमारों को छला उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया लाक्षागृह में जलाया जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को दैव ने नष्ट कर दिया देवं देवं फिर भी तुम देव को युद्ध से यहाय दैव क यतस्तौ ये दिव मार्गे नाती फिर तुम दवकोभ्यर्सम कर प्रयत्नपूर्वक युद्धको तुम्हारे और पांडवों के अपने अपनी, -अपनी विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर दैव अपने गंतव्य मार्ग से जाता रहेगा नेशा मधर्वम हे सुकृतम दृश्य ते क्वचे दुष्कृतम तववा वीर बुद्धाहीनम वीर कुरुश्रेष्ठ मुझे तो पांडवों का बुद्धिपूर्वक किया हुआ कहीं कोई सुकृत नहीं दिखाई देता अथवा तुम्हारा बुद्धिनता पूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत भी देखने में नहीं जाता दैव प्रमाणम सुकृत्य अन्य कर्म दैव ही जागृति स्व पतामी सुकृत हो या दुष्कृत सब पर देव का ही अधिकार है वही उसका फल देने वाला है अपना ही पूर्वकृत कर्म दैव है जो मनुष्यों के सो जाने पर भी जागता रहता है बहुत सैन्य बहुवस्थव न तथा पांडुपुत्राणाम एवं युद्धम अवर्त पहले तुम्हारे पास बहुत से सेनाएं और बहुत से योद्धा थे पांडवों के पास उतने सैनिक नहीं थे इस अवस्था में युद्ध आरंभ हुआ था नेता संकेत तत्कर्म पौरुषम जेन नाशित तथापि उन अल्पसंख्यकों ने तुम बहुसंख्यक योद्धाओं को छीण कर दिया मैं समझता हूँ वह दैव का ही कर्म है जिसने तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर दिया है संजय उवाचन एवं संभाषमा बहुत तजनाधिप पांडवा नाम अनेका सम्यंत संयुगे संजय कहते हैं राजन इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कर रहे थे उसी समय युद्ध में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी राजन् राजन आपके के अनुसार आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध छिड़ गया जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए थे इसी महाभारते द्रोण परवि जयद पर पुनर्युद्धारंभे दिवंचाशद शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में पुनर्युद्धारम्भ विषयक एक सौ बावनवेवा अध्याय पूरा हुआ